ओशो, वत्सव अमर जाति आनंद अमर गौत्र क्वेश्चन अंड आंसर टॉक्स गिवन एट ऑर्शो कम्यून इंटरनेशनल उमा इंडिया डिस्कोर्स नंबर पहला प्रश्न भगवान स्त्री तो बिना प्रेम के नहीं पहुंच सकती स्त्री तो सिर्फ डूबना जानती है और आपने डूबकर ही जानो हो सकता है मुझे डुबा ले और उबार ले प्रतिभा प्रश्न स्त्री और पुरुष का नहीं बिना डूबे कोई भी कभी नहीं पहुंचा है न कोई कभी पहुंचेगा आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है स्त्री पुरुष के भेद तो अत्यंत ऊपरी जैसे वस्त्रों के भेद बस इससे ज्यादा गहरे नहीं चमड़ी के भेद हड्डी मांस के भेद तुम्हारे भीतर जो विराजमान हैं वह तो स्त्री पुरुष दोनों के अतीत हैं और वह डूबे तो नाव पार लगे इस तरह मत सोचो कि स्त्री तो बिना प्रेम के नहीं पहुंच सकती बिना प्रेम के कोई भी नहीं पहुंच सकता है प्रेम परमात्मा का द्वार है प्रेम की पराकाष्ठा ही परमात्मा की अनुभूति है प्रेम का फूल ही जब पूरी तरह खिलता है जो सुवास उठती है उस सुवास का नाम ही परमात्मा है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं परमात्मा अनुभूति है तुम्हारे अंतरात्मा से उठती सुवास की और डूबे बिना यह नहीं होगा डूबने का क्या अर्थ डूबने का अर्थ है अहंकार का विसर्जन डूबने का अर्थ है मैं भाव को छोड़ देना मैं भाव को जिन्होंने पकड़ा है वो किनारे से अटके रह जाएंगे मैं भाव को जिन्होंने पकड़ा है वो ऐसी नावें हैं जिनकी जंजीरें किनारों से बंधी हैं फिर तुम पतवार कितनी ही चलाओ यात्रा नहीं होगी एक पूर्णिमा की रात्रि कुछ शराबी खूब पी गए और फिर नदी तट पर गए माझी तो जा चुके थे घर नावों को बांधकर जंजीरों से एक सुंदर सी नाव उन्होंने चुनी पतवारें उठाई नाव को खेना शुरू किया दुप्त थे नशे में खूब पतवारें चलाई सर्द रात थी लेकिन पतवारे चला चला के पसीने पसीने हो गए जब सुबह होने के करीब आई थोड़ी ठंडी हवा के झोंके आए थोड़ा नशा उतरा तो किसी एक ने कहा कि जरा उतर के तो देखो ना मालूम कितने दूर निकल आए हो रात भर हो गई है पतवार चलाते चलाते एक क्षण भी तो रुके नहीं कहीं अब लौटना भी होगा घर पत्नी बच्चे राह भी देखते होंगे तो एक उनमें से उतरा किनारे पर और फिर ऐसा खिलखिला के हंसा कि अपना पेट पकड़ के वहीं बैठ गया दूसरे ने पूछा बात क्या उसने कहा कि तुम भी आ जाओ बात बताने की नहीं जानने की वे भी उतर के आए जो उतरा वही हंसा, जो उतरा उसी ने अपना पेट पकड़ लिया और लोटपोट होने लगा सब उतरा है, तब समझ में बात आई कि जंजीर खोलना तो भूल ही गए पतवार तो रात भर चलाई मगर इंच भर यात्रा न हुई और यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं यह अधिकतम लोगों के जीवन पर यथार्थ है जीवन भर दौड़ते हो पहुंचते कहा पथवार तो बहुत चलाते हो, यात्रा कहां होती मंजिल तो दूर पड़ाव भी नहीं मिलते और कारण कारण है अहंकार जोर से अपने को पकड़े हो और जो अपने को पकड़े है वो परमात्मा को नहीं पा सकता दोनों हाथ लड्डू नहीं संभव कारण तुम चाहो कि कमरे में अंधेरा भी रहे और रोशनी भी ये नहीं हो सकता ये जीवन के गणित के खिलाफ है। अंधेरा चाहते हो तो रोशनी नहीं रोशनी चाहते हो तो अंधेरा नहीं कोई समझौता नहीं हो सकता समझौती की कोई विधि नहीं कि दोनों साथ रहे कोई सह अस्तित्व नहीं हो सकता अहंकार अंधेरा है मैं हूं यह उनका बोध है जिन्हें अपना बोध नहीं मैं हूं यह उनकी मान्यता है जिन्हें मैं का कोई भी पता नहीं जिन्होंने मैं को जाना वे तो कहते हैं मैं नहीं हूं वे तो कहते हैं परमात्मा है मैं कहा बूंद नहीं सागर है अज्ञानी कहता है बूंद है सागर नहीं अज्ञानी कहता सागर कहां मुझे सागर दिखा दो देखूंगा तो मान लूंगा मुझे सागर का प्रमाण दे दो प्रमाण मिल जाएंगे तो स्वीकार कर लूंगा बूंद का भरोसा अपनी सीमा में और सागर असीम है और जिसकी आंखें सीमा से दबी हैं वो असीम को नहीं देख पाया असीम को देखने के लिए सीमा को छोड़ना होगा और सबसे क्षुद्र सीमा अहंकार की इससे छोटी कोई सीमा नहीं इससे छोटे तुम और नहीं हो सकते अहंकारी से ज्यादा छोटे होने का कोई उपाय कोई विधि नहीं अहंकार छोटे से छोटा अस्तित्व है परमाणु से भी छोटे हो तुम परमाणु का तो विभाजन भी हो जाए तुम्हारा विभाजन भी नहीं हो सकता तुम तो आखिरी हो अहंकार बस आखिरी आत्यंतिक परमाणु है उसके आगे फिर विभाजन नहीं वो सबसे छोटी इकाई है और उस छोटी इकाई को तुमने इतने जोर से पकड़ा है कि तुम विराट को कैसे देख सकोगे डूबने का अर्थ होता है धीरे धीरे मैं को जाने दो विदा होने दो नमस्कार करो इसे अलविदा कहो इसे और अड़चन नहीं है इसे अलविदा कहने में क्योंकि यह बिल्कुल झूठ है झूठ को छोड़ने में कोई अड़चन होने वाली छोड़ना ही ना चाहो तो बात और यह बिल्कुल झूठ है ये ऐसा है जिससे कोई नंगा कहे कि मैं नहाता नहीं क्यों नहाऊंगा तो फिर निचोड़ूंगा कहां नहाता नहीं क्योंकि नहाऊंगा तो फिर कपड़े कहां सुखाऊंगा नंगा कहे नहाता नहीं क्योंकि कपड़े कहां सुखाऊंगा तो तुम तो मुझसे क्या कहोगे कि पागल हो गए कपड़े हैं कहां जिनको सुखाने की जरूरत और निचोड़ने की जरूरत पड़ेगी तुम तो नंगे हो दिल खोल के नहाओ जितनी बार नहाना हो उतनी बार नहाओ तुम्हें तो कपड़े उतारने और पहनने की भी झंझट नहीं मैं है ही नहीं इसलिए छोड़ने में कोई अड़चन नहीं होती होता तो अड़चन होती है ही नहीं जरा आंख भीतर मोड़ी जरा गौर से देखा कि मैं पाया नहीं जाता और उस न पाने में सब पाना छिपा है पाने का पाना छिपा है जहां मैं नहीं पाया जाता वहीं परमात्मा पाया जाता बूंद गई सीमा गई सागर प्रकट हुआ प्रतिभा स्त्री ही प्रेम से नहीं पहुंचती सभी प्रेम से पहुंचते हैं यह हो सकता है थोड़ा सा भेद हो सकता है पुरुष पहले ध्यान करता है और ध्यान से प्रेम पर पहुंचता है इतना फासला है मगर पहुंचता तो प्रेम पर है महावीर उसी प्रेम को अहिंसा कहते बुद्ध उसी प्रेम को करुणा कहते हैं नाम का भेद है और यह प्रेम से सुंदर नाम नहीं है यह मैं तुमसे कह दूं महावीर ने अलग नाम चुना बुद्ध ने अलग नाम चुना कारण थे क्योंकि प्रेम के साथ बहुत कीचड़ जुड़ गई सदियों सदियों की कीचड़ और हमने प्रेम के शब्द का इतना दुरुपयोग किया है इस वजह से महावीर को नया शब्द गढ़ना पड़ा अहिंसा लेकिन अहिंसा उतना महिमाशाली शब्द नहीं है जितना प्रेम अहिंसा में वह रस नहीं है न वह आनंद है, न वह विस्तार है। अहिंसा का तो अर्थ ही इतना होता है हिंसा नहीं किसी को दुख नहीं पहुंचाना प्रेम इससे बहुत ज्यादा है प्रेम इतने पर समाप्त नहीं है कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना यह तो उसका अनिवार्य हिस्सा है कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना लेकिन प्रेम और भी कुछ ज्यादा है प्रेम है सुख पहुंचाना अहिंसा है दुख न पहुंचाना अहिंसा नकारात्मक है वह तो शब्द से ही जाहिर है हिंसा नहीं नकार है महावीर ने नकारात्मक शब्द चुना क्योंकि विधायक शब्द प्रेम सदियों सदियों से गलत लोगों के हाथ में पड़े पड़े गंदा हो गया था तुम तो छोटी मोटी चीज को, को कहता मुझे आइसक्रीम से बड़ा प्रेम प्रेमीर तो ने सोचा होगा कि अब क्या करना कोई कहता मुझे मेरे कुत्ते से बहुत प्रेम है। और कोई कहता मुझे मेरे मकान से बहुत प्रेम है। लोग किस किस चीज से प्रेम करते अगर इन सब प्रेमों पर ध्यान दिया जाए तो महावीर ने ठीक ही किया उन्होंने सोचा कि इस शब्द को बीच में लेना उचित नहीं इस शब्द के साथ गलत संयोग हो गए मगर शब्द बड़ा अद्भुत है मैं तो शब्द को चुनूंगा मैं तो कीचड़ को हटाऊंगा कीचड़ के कारण शब्द को थोड़ी फेंक देंगे कीचड़ लग जाए तो कोई हीरे को फेंकता है ढोड़ा लेंगे प्रेम के हीरे को धोएंगे उसी धोने में लगा मगर प्रेम को प्रेम ही कहेंगे बुद्ध ने थोड़ा ठीक किया अहिंसा की जगह करुणा शब्द चुना अहिंसा नकारात्मक है करुणा कम से कम विधायक है मगर करुणा में भी वे ऊंचाइया नहीं जो प्रेम में करुणा में भी वे गौरी शंकर नहीं जो प्रेम के क्योंकि करुणा में कहीं ना कहीं दया भाव है दया भाव में कहीं कही न कहीं अहंकार के छिपे रहने का उपाय जब तुम किसी पे दया करते हो तो तुम ऊपर हो गए जब तुम किसी करुणा करते हो तो वो नीचे हो गया उसके हाथ नीचे हो गए तुमने उसे दीन कर दिया करुणा शब्द कितना ही सुंदर हो प्रेम की गरिमा और गौरव को नहीं पाता कितना ही शुद्ध हो और कितनी ही कीचड़ उसको न छुई हो मगर फिर भी क्या करो कमल कीचड़ में उगते और प्रेम का कमल भी मनुष्य जाति की बहुत बहुत कीचड़ में से उगा है। मैं तो प्रेम को प्रेम ही कहूंगा अहिंसा नहीं कहूंगा क्योंकि वो नकारात्मक हो जाता है और नकारात्मक के खतरे खतरा यह है कि आदमी कहता हम दुख नहीं देंगे हम अपने को किसी को दुख देने से बचाएंगे लेकिन दूसरे को सुख देंगे आनंद बांटेंगे यह महोत्सव अहिंसा से नहीं उठता इसलिए जैन धर्म सिकुड़ गया कभी कभी छोटे छोटे शब्द कितना महत्वपूर्ण परिणाम लाते जैन धर्म सुकुड़ गया अहिंसा शब्द के कारण क्योंकि अहिंसा सिकुड़ सकती फैला नहीं सकती चीटी न मारो पानी छान के पी लो रात्रि भोजन न करो झगड़ा नहीं झंझट नहीं सिकड़ो सिकड़ते जाओ बस अपने को बचा के चलो किसी तरह देखते जैन मुनि कैसे चलता अपने को बचा बचा के साथ में पिछली लेके चलता कहीं कोई चींटी इत्यादि हो बैठे तो जल्दी से पहले साफ कर ले पिछ भी बनाई जाती है भेड़ के बालों की ताकि चींटी मर ना जाए चोट ना लग जाए सब अच्छा इसको मैं बुरा नहीं कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चींटियां मारो जहां मिल जाओ उन्हें मारो चींटियों को बचाओ अच्छा है मगर चींटियों को बचाने में जहां धर्म सीमित हो जाए वहां विस्तार नहीं हो सकता और चींटियों को बचाने वाले के जीवन में आनंद का गीत कैसे उठेगा इसलिए कि तुमने एक हजार एक चीटियां बचाई आनंद का गीत गा सकोगे इसलिए तुम बांसुरी बजा सकोगे कि धन्यवाद मेरे एक हजार एक चींटियां बचाएं तुम्हारी जिंदगी नकार के साथ नकार ही हो जाएगी वही हुआ जैन धर्म सिकुड़ गया इसकी बड़ी क्षमता थी इसके पास बड़ी महिमा थी इसके पास ध्यान के गहरे सूत्र थे मगर बुरी तरह सिकुड़ा आज संख्या ही क्या है जनों की कोई तीस लाख 2500 साल के इतिहास में तीस लाख संख्या अगर तीस जोड़ों ने भी महावीर से सन्यास लिया होता तो भी इतनी संख्या हो जाती 2500 साल में ये क्या हुआ महावीर जैसे अद्भुत पुरुष की वाणी कहां खो गई ये अहिंसा के रेगिस्तान में खो गई ये सब नकारात्मक था और फिर एक सब नकारात्मक नहीं था महावीर ने जो चुनाव कर लिए वो सब नकारात्मक हो गए अहिंसा अपरिग्रह अस्त्य अचौरी सब आश जुड़ गए सारे व्रत नकारात्मक हो गए बुद्ध ने थोड़ा ठीक किया इसलिए बुद्ध का विस्तार हुआ बुद्ध धर्म फैला खूब फैला दूर दूर तक गया करुणा शब्द विधायक मगर करुणा में अहंकार डूबता नहीं अहंकार हो जाता है जरूर मिटता नहीं और शुद्ध अहंकार ऐसा जैसे शुद्ध जहर इसलिए बौद्ध भिक्षु खूब अकड़ा खूब अहंकार से भरा बुद्ध धर्म का पतन हुआ अहंकार जैन धर्म का पतन हुआ नकार से बौद्ध ऐसे अकड़ गए कि पतन हो जाना बिल्कुल सुनिश्चित हो गया प्रेम शब्द की बड़ी खूबी है ना तो इसमें नकार है और ना अहंकार है प्रेम में तो सिर्फ डूब जाना है बेफर्क बिना कुछ मांगे प्रेम तो दान ही दान है प्रेम तो अहिर दान है प्रेम में विस्तार है और विस्तार ब्रह्म का रूप है विस्तीर्ण होने के लिए प्रतिभा बस एक शर्त पूरी करनी है अपने भीतर झांक कर देखो अहंकार है या नहीं अगर है तब तो फिर धर्म संभव नहीं अगर अहंकार है तो परमात्मा नहीं लेकिन जिसने भी भीतर झांका है उसने कभी अहंकार पाया नहीं अहंकार बाहर भटकते हुए लोगों की भ्रांति मुल्ला नसरुद्दीन एक दफा ट्रेन में पकड़ गया टिकट कलेक्टर टिकट मांग रहा है उसने पेंट की जेब देखी कमीज की जेब देखी कोट की जेब देखी सब जेबें टटोल डाली एक दफा दो बार उल्टा के देखी बिल्कुल उल्टा उल्टा के कुछ कहीं भी छिपी टिकट रहना जाए टिकट मिले नहीं बिस्तर खोल डाला सूटकेस खोल डाला कपड़े उधर बुन डाले सब टिकट कलेक्टर भी हैरान है टिकट कलेक्टर ने कहा कि देखो महान महानुभाव और सब तो तुम कर रहे हो ये तुम्हारी जो कोट की ऊपर की जेब है ये क्यों नहीं देखते शायद इसमें हो उसने कहा वो बात ही मत उठाना उस जेब में मैं देख ही नहीं सकता टिकट कलेक्टर ने कहा क्यों कहा उसी में मेरी सारी आशा अटकी कि अगर कहीं नहीं होगी तो वहीं होगी और अगर वहां भी नहीं है तो मारे गए तो मैं उसमें तो देख ही नहीं सकता पहले मुझे सब जगह देख डाल दो अपने बिस्तर ही नहीं दूसरों के भी खोलूंगा ये पूरे डब्बे में एक चीज नहीं छोड़ूंगा वो जेब तो बिल्कुल अखीर में उस उसकी बात ही मत उठाओ क्योंकि डर लगता है अगर वहां नहीं हुई तो फिर क्या होगा वहां की आशा है कि वहां होगी ऐसी हालत है आदमी की आदमी बाहर देखता फिरता है और भीतर नहीं झांकता डर है उसे भीतर अगर झाका और डर सच्चा है डर में सच्चाई है सत्यकांश से कि अगर भीतर झांका और अपने को नहीं पाया फिर क्या होगा इसलिए भीतर झांको मत कुर्सियां चढ़ो धन इकट्ठा करो अहंकार को सजाओ इसकी फिक्र ही मत करो कि अहंकार है भी या नहीं एक फकीर एक गांव के बाहर मेहमान हुआ उस फकीर के पास एक बकरी थी उस गांव के एक युवक ने उसकी बड़ी सेवा की सुबह से शाम तक उसकी सेवा में रत रहे रात भी वहीं उसके झोपड़े के बाहर सो जाए जब फकीर जाने लगा तो वो अपनी बकरी उस युवक को भेट कर गया कहा ये मेरा प्रसाद उस झोपड़े में युवक फकीर होकर रहने लगा और क्या कमी थी अब बकरी भी थी और महात्मा की बकरी थी झोपड़ी भी थी महात्मा की झोपड़ी थी इतने दिन सत्संग भी हुआ था थोड़ी सत्संगी बातें भी सीख गया था थोड़े ज्ञान चर्चा भी करने लगा था थोड़ी आत्मा परमात्मा की बात भी उठाने लगा था जल्दी ही उसकी ख्याति हो गई उसकी भी पूजा होने लगी कुछ वर्षों बाद फकीर वहां आया वो तो बड़ा हैरान हुआ झोपड़ा छोड़ गया था वहां तो एक विशाल मंदिर बन गया था मंदिर में वेदी थी स्वर्ण और हीरे जवानातों से खची थी युवक जिसको वो छोड़ गया था वो तो उस मंदिर का महंत हो गया था उसकी शाम के तो कहने क्या उस देवी की उस वेदी की बड़ी प्रतिष्ठा थी दूर दूर तक ख्याति पहुंच गई थी कि सबकी मनसाएं पूरी हो जाती रात जब फकीर अपने शिष्य के सांस सोया तो उसने पूछा ये तो बता कि ये वेदी किसकी है क्योंकि मैं जब छोड़ गया था झोपड़ा था यहां ना कोई वेदी थी ना कोई सवाल था कौन सी देवी की वेदी है उसने कहा आपसे क्या छिपाना वो जो बकरी आप दे रहे थे वो मर गई मर गई आपकी बकरी थी तो मैंने उसे ठीक से दफनाया वेदी वेदी बनाई मैं तो वेदी बना रहा था लोग पूछने लगे कि किसकी है तो मैं क्या कहूं? कहूं कि बकरी की है तो लोग हंसेंगे तो मैंने कहा किसी देवी की ऐसे अपने को बचाने के लिए बात शुरू की थी बात बढ़ती चली गई बात में से बात निकलती चली गई लोग आने लगे वेदी पर फूल चढ़े पैसे चढ़े रुपये चढ़े ये मंदिर भी बन गया अब तो कोई पूछते नहीं कि ये वेदी किसकी आपने पूछा तो मैंने कहा फकीर खिलखिला के हंसने लगा युवक ने पूछा आप क्यों हंसते हैं उसने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि मैं जिस गांव में रहता हूं इसी बकरी की मां की वेदी वहां है ये बड़ी कुलीन बकरी थी इसकी मां जब मरी थी तो मैंने भी यही हुआ था मेरी भी जो प्रतिष्ठा है इसी की मां के कारण फिर कोई पूछता ही नहीं लोग चढ़ाए जाते अहंकार कुछ भी नहीं है शून्य है मगर तुम शून्य पर भी सोना चाह सकते हो और शून्य पर भी हीरे सवार टाक सकते हो और शून्य के चारों तरफ भी महल खड़े कर सकते हो शून्य के आसपास पद प्रतिष्ठा सत्कार सम्मान यश गौरव उपाधियां तग में लटका सकते हो और फिर शून्य तो खो जाएगा आसपास तुमने जो लटका दिया वही दिखाई पड़ेगा और फिर डर भी लगेगा कि भीतर कभी जाना कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि भीतर जाए और पता चले वहां कोई है ही नहीं एक बकरी सड़ रही प्रतिभा अहंकार को डुबाने का यह अर्थ नहीं कि अहंकार कुछ है और उसको पकड़ कर डुबाना है अहंकार को डुबाने का केवल इतना अर्थ जरा भीतर देखो बस जरा भीतर देखो अहंकार पाया नहीं जाता उस न पाए जाने में अहंकार का डूब जाना है और तब प्रेम के फवरे फूट उठते वही प्रेम परमात्मा है और इसमें न पुरुष का सवाल है और न स्त्री का यद्यपि मार्ग में थोड़े भेद होंगे मंजिल में भेद नहीं हो सकते न तो स्रोत में कोई भेद है और ना अंतिम मंजिल में कोई भेद हो सकते हैं न उदगम में और ना अंत में हां यात्रा पथ में थोड़े भेद होंगे पुरुष ध्यान से शुरू करेगा और प्रेम पर पहुंचेगा स्त्री प्रेम से शुरू करेगी और ध्यान पर पहुंचेगी वे भेद कुछ बड़े मूल्य के नहीं ध्यान से शुरू करो तो प्रेम पर पहुंच जाओ प्रेम से शुरू करो तो ध्यान पर पहुंच जाओ क्योंकि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जैसे स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू तूने पूछा स्त्री तो बिना प्रेम के नहीं पहुंच सकती कोई भी नहीं पहुंच सकता और तूने पूछा स्त्री तो सिर्फ डूबने जानती है ऐसा हम कहते ऐसा हम मानते भी मगर न तो पुरुष डूबना चाहता है न स्त्री डूबना चाहती दोनों अकड़ते दोनों अपने को बचाने की कोशिश करते हाँ पुरुष के बचाने के ढंग थोड़े स्थूल होते स्त्री के बचाने के ढंग थोड़े सूक्ष्म होते पति और पत्नियों के झगड़ों में स्त्री पुरुषों के संघर्षों में निरंतर ये बात दिखाई पड़ जाएगी दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता पुरुष तो झुकना ही नहीं चाहता उसने तो अहंकार को सदियों सदियों तक पाला पोसा है उसकी मालिश की है मरम्मत हर तरह से संभाला है साज दिया है श्रृंगार दिया है लेकिन स्त्री भी कुछ पीछे नहीं रही है उसके पास भी अहंकार है, स्त्रण ढंग का है इसलिए एकदम से पकड़ में नहीं आता स्त्री पुरुष के पैर पकड़ लेती कहती है आपके चरणों की दासी लेकिन आखिरी परिणाम क्या होता है? चरणों की दासी तो मालिकिन हो जाती है और वो जो मालिक थी चरणों की दास हो जाती तुम घर घर में चरणों के दास देखोगे स्त्रियां मालिक होके बैठी इसलिए भारत में तो ठीक है हम स्त्री को घरवाली कहते हैं को घर नहीं कहते स्त्री घर की मालिक वो घरवाली, पुरुषों को भली भांति पता है कि चिट्ठी वगैरह स्त्री लिखती है माए कैसे तो उसमें लिखती है आपके चरणों की दासी, लेकिन पुरुष को पता है कि चरणों का दास असल में कौन है स्त्री का रास्ता थोड़ा सूक्ष्म है वो जीत के नहीं जीतती वो हार के जीतती वो गर्दन पकड़ के नहीं जीतती वो पैर छू के जीतती वो मार के नहीं जीतती वो मर के जीतती इसलिए पुरुष को क्रोध आ जाता है तो स्त्री की पिटाई करता स्त्री को क्रोध आ जाता तो खुद की पिटाई कर लेती खुद का सिर दीवाल से मार लेती पुरुष को क्रोध आ जाता है तो वो हत्या कर देता स्त्री को क्रोध आ जाता है तो आत्महत्या कर लेती मगर यह सब एक ही सिक्के के दो पहलू इनमें कहीं कोई भेद नहीं इनमें जो भेद है वो स्त्री और पुरुष के मन के मनोवैज्ञानिक मगर स्त्री भी संघर्ष करती पूरा संघर्ष करती पूरी जद्दोजहद इंच इंच लड़ाई चलती पत्नी और पतियां प्रतिपल लड़ते रहते हर छोटी बड़ी बात पे लड़ते रहते ये कुर्सी इस जगह रखी जाए या उस जगह ये भी झगड़े का कारण होता आज इस चित्र को देखने जाए जाए उस चित्र को ये भी झगड़े का कारण होता मुल्ला नसरुद्दीन से मैंने एक दिन पूछा कि नसरुद्दीन क्या राज है क्या रहस्य है तुमने तुम्हारी पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता हंसने लगा नसरुदीन और उसने कहा कि जब शादी की बस पहला काम मैंने ये किया क्योंकि पहले झगड़ा शुरू हो जाए तो फिर उसका अंत करना बहुत मुश्किल मैंने पहले से ही पाबंदी की मैंने कहा कि देख देवी ये पहले हम निर्णय कर लें कि झगड़ना नहीं जो भी शर्त हो वो हम तय कर लें साफ कर लें अपना समझौता और हमने समझौता कर लिया फिर झगड़ा नहीं हुआ मैंने पूछा क्या समझौता किया तो उसने कहा दो समझौते किए दोनों से बड़ा लाभ हुआ एक समझौता तो यह किया कि छोटी छोटी चीजों का हिसाब पत्नी रखेगी बड़ी बड़ी चीजों का हिसाब मैं रखूंगा मैंने कहा पत्नी राजी हो गई उसने कहा राजी हो गई तो मैंने कहा मुझे बताओ ठीक ठीक छोटी चीजें कौन कौन सी तो उसने कहा जैसे घर में कौन सी कार खरीदनी बच्चे को किस स्कूल में भेजना कैसा मकान खरीदना पैसे का बजट कैसे बनाना सब छोटी मोटी दुनियादारी की चीजें उसको दे दी और मैंने कहा बड़ी चीजें तो उसने कहा जैसे ईश्वर है या नहीं मोक्ष का क्या अर्थ कितने स्वर्ग हैं कितने नर्क वियतनाम में युद्ध बंद होना चाहिए कि नहीं कश्मीर भारत में रहे कि पाकिस्तान ऐसे बड़े बड़े जो प्रश्न वो सब मैं तय करता और छोटे छोटे जो प्रश्न वो सब पत्नी तय करती झगड़ा हुआ नहीं झगड़ा होगा भी क्यों पत्नियां होशियार हैं ऐसे बड़े बड़े सवाल अगर तुम्हें तय करने तो वो जानते मजे से करो इनसे कुछ बनना बिगड़ने वाला नहीं असली है असली सवाल ये कि घर के सामने एम्बेसडर गाड़ी खड़ी होगी कि किस परमात्मा है या नहीं तुम सोच सोचो हो तो ठीक ना हो तो ठीक साड़ी कौन सी खरीदनी ये पत्नी सोचेगी नर्क सात है कि तीन ये तुम विचार कर लो जाना भी तुम्हें तुम ही समझो और मैंने पूछा दूसरा समझौता उसने कहा दूसरा भी बड़े लाभ का हुआ दूसरा समझौता यह कि अगर किसी को क्रोध आ जाए तो तत्क्षण बाहर निकल जाए जब तक क्रोध शांत ना हो जाए बाहर चक्कर लगाता रहे नसरुद्दीन कहने लगा इसी कारण मेरी सेहत अच्छी क्योंकि तो दिन में 10 पच्चीस दफा मुझे पूरे गांव का चक्कर लगाना पड़ता है जब भी क्रोध आता है निकल पड़ता हूं मारा एक चक्कर दो चक्कर तीन चक्कर जब तक क्रोध शांत हो जाए चक्कर मारना पड़ता है इस समय बीमार कभी पड़ा नहीं सिर दर्द मैंने जाना नहीं बुखार मुझे कभी आया नहीं लाभ ही लाभ रहा स्त्रियों और पुरुषों के गणित अलग अलग हैं, मगर गणितों का लक्ष्य एक है स्त्री भी चाहती पुरुष पे कब्जा हो इसलिए स्त्री बहुत ईर्द होती पुरुष भी चाहता है स्त्री पे कब्जा हो और पुरुष सब तरह के आयोजन करता है इस कब्जे के लिए स्त्री समाज में न जा सके दूसरों से परिचित ना हो सके उसने स्त्री से सारा काम धंधा छीन लिया उसका सामाजिक जीवन छीन लिया उसको बिल्कुल अपंग कर दिया ताकि वो उस पर पूरी तरह निर्भर हो निर्भर होगी तो गुलाम होगी मगर ध्यान रखना जिसको तुम गुलाम बनाओगे तुम्हें उसका गुलाम बनना पड़ेगा उसने सब छोड़ दिया और उसके पास सारी मालिक करने की जो आकांक्षा है जो सब तरफ बिखर सकती थी धन में पद में प्रतिष्ठा में वो इकट्ठी हो गई और उसने सारी की सारी मालिकत की इच्छा पति पर लगा दी इसलिए हर पति घर में घुसते ही कुछ और हो जाता है एक स्कूल में एक शिक्षक ने पूछा कि क्या तुम उस जानवर के संबंध बता सकते हो जो शेर की तरह आता है और फिर दिल्ली की तरह घर में प्रवेश करता है छोटे बच्चन का पिताजी दरवाजे तक तो बिल्कुल शेर की तरह आते और घर में एकदम बिल्ली की तरह प्रवेश करते स्त्री ने सारी राजनीति छोड़ दी सारा उपद्रव छोड़ दिया मगर सारी राजनीति सारा उपद्रव संग्रीभूत हो गया तो प्रतिभा ये तो मत कहतु कि स्त्री डूबना जानती डूबना सीखना पड़े बड़ी कला है इस जगत की सर्वाधिक बड़ी कला है उससे ऊपर कोई कला नहीं डूबना सीखना पड़े अहंकार स्त्री का भी है और बड़ा सूक्ष्म और बड़ा सजा बजा है पुरुष का रूख साखा है पुरुष का बिल्कुल प्रकट है स्त्री का बहुत सूक्ष्म और छिपा है डूबना दोनों को ही सीखना पड़ेगा और डूबना सीखने की एक ही कुंजी है कि दोनों को अपने भीतर झांक के देखना पड़ेगा कि मैं नहीं हूं और ये बड़ा महंगा सौदा है जोखम से बड़ा सौदा है कम ही लोग कर पाते पर जो कर पाते हैं वे बड़भागी परमात्मा उनका तू तो कहती स्त्री तो सिर्फ डूबना जानती है और आप में डूबकर ही जाना हो सकता है डूबो यह बात बहुत गुण है कि डूबने का बहाना क्या है सदगुरु तो सिर्फ एक बहाना है डूबने का एक आसरा है डूबने का एक निमित्त है डूबने का बिना बहाने डूबना मुश्किल होता है डूबो जिस बहाने बन सके डूबो मेरा उपयोग कर लो मुझ में डूबो क्योंकि डूबने का परिणाम तो एक है किस में डूबते तो इससे फर्क नहीं पड़ता राम में डूबो कृष्ण में डूबो बुद्ध में डूबो मोहम्मद में डूबो कहीं डूबो किस घाट से उतरे इससे फर्क नहीं पड़ता उस पार जाना है सब घाट उसके और सब घाटों से उसकी नाव छूटती मुझ में डूबो मैं तो सिर्फ बहाना हूं मुझ में डूब के तुम पाओगे क्या मुझ में डूब के पाओगे कि तुम नहीं हो मुझ में डूब के पाओगे कि परमात्मा है ऐसा ही कृष्ण में डूब के पाओगे ऐसा ही जीसस में डूब के पाओगे लेकिन शायद जीसस में डूबना मुश्किल होगा दो हजार साल का फासला हो गया कृष्ण में डूबना मुश्किल होगा पांच हजार साल का फासला हो गया कृष्ण हुए भी कि नहीं चित्त में बहुत संदेह उठेंगे मंदिर में मूर्ति है मगर मूर्ति का क्या भरोसा कल्पित हो कथा हो और करीब करीब कृष्ण के नाम से जो चलता है उसमें निन्यानवे प्रतिशत कथा है और कल्पना है मनुष्य बड़ा कल्पनाशील है वो जिनको भी चाहता है उनके आसपास कल्पना के कविताओं के बड़े जाल बुन देता है और उन कविताओं कल्पनाओं के जाल में सच्चे ऐतिहासिक लोग भी खोटे हो जाते झूठे हो जाते लोग तो महिमा के लिए कल्पनाओं के जाल बुनते हैं लेकिन उनको पता नहीं उन्हीं महिमाओं में उनके सत्पुरुष डूब जाते हैं क्योंकि उन्हीं महिमाओं के कारण वे सदपुरुष झूठे मालूम होने लगते हैं। कि कृष्ण ने अपनी उंगुली पर पर्वत उठा लिया अब इस तरह की झूठ तुम चलाओगे तो इससे यह मत समझना कि कृष्ण का गरिमा बढ़ती इससे सिर्फ इतनी होता है कि कृष्ण भी झूठे हो जाते हाँ अगर पर्वत ऐसे कोई राह हो जैसा रामलीला वगैरह में होता जिसको हनुमान जी उठा के लाते कागज का बना हुआ तो बात अलग ऐसा कोई गोवर्धन राह कागज का बना कोई रामलीला चल रही हो और उसमें उठाया हो तो ठीक चलेगा लेकिन रामलीला में भी झूठ प्रकट होने में देर नहीं लगती एक गांव में रामलीला हुई लक्ष्मण जी बेहोश पड़े और हनुमान जी गए हैं संजीवनी बूटी लेने तय नहीं कर पाते कौन सी संजीवनी बूटी तो पूरा पहाड़ी ले आते पहाड़ लिए चले आ रहे हैं रामलीला और गांव की रामलीला एक रस्सी पर पहाड़ है उसी रस्सी पे वो भी रस्सी पर कागज का पहाड़ हाथ में संभाले रस्सी से बंधे आकाश मोर्त चले आ रहे है गाँव की घिर भारतीय घिर अटक भनुमान जी अटके मैं पहाड़ के रामचंद्र जी नीचे से खड़े देख रहे लक्ष्मण जी भी थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देख लेते हैं कि देर क्यों लग और रही और जनता ताली पीट रही और जनता ने ऐसा खेल कभी देखा भी नहीं अभी होगा क्या इस से क्या होगा आखिर मैनेजर घबरा गया वो गांव का ही मामला गांव के मैनेजर वो घबरा के ऊपर चढ़ा के किसी तरह रस्सी को सरका दे हनुमान जी उतरे पहाड़ से नई सर की रस्सी गांठ खा गई जल्दी में घबराहाट में कुछ और निच तूजा चाकू उसने रस्सी काट दी। तो मैं पहाड़ के हनुमान जी नीचे गिरे मगर बना बनाया पाठ तो रामचंद्र जी को तो वही कहना तो उन्होंने कहा कि ले आए पवन सुजीवनी ले आए हनुमान जी ने कहा ऐसी कि तैसी पवनसुत की पहले ये बताओ रस्सी किसने काटी अगर उसकी मैंने अभी मरम्मत नहीं की तो मेरा नाम बलवंत सिंह नहीं भूल कि हनुमान है बलवंत सिंह तो पहले उसको निपटाऊं फिर हनुमान जी फिर लक्ष्मण जी सब सबको देख लूंगा रामलीला में भी तो झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता वहां भी फंस जाती रस्सी और तुमने तो राम को भी झूठा कर दिया कृष्ण को भी झूठा कर दिया महावीर को झूठा कर दिया बुद्ध को झूठा कर दिया तुम झूठा करने में कुशल हो हालांकि तुमने बड़े अच्छी अच्छी इच्छाओं इच्छाओं से से किया मगर अच्छी से क्या होता अंग्रेजी में कहावत है नरक का रास्ता सुबह आकांक्षाओं से पटा पड़ा है अच्छे अच्छी, अच्छी आकांक्षाएं अच्छा तुमने तो यही सोचा है इससे गरिमा बढ़ेगी लोगों में भक्ति भाव बढ़ेगा लोग कहेंगे आ कृष्ण ने पर्वत उठा लिया गोवर्धनधारी हनुमान जी पहाड़ उठा लाए पवनसुत लोगों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोगों में पूजा बढ़ेगी अर्चना बढ़ेगी बढ़ती रही होगी जब तक लोगों में बुद्धि कम थी लेकिन अब बुद्धि का विकास हुआ है अब इन सारी बातों से काम नहीं चलेगा अब तो तुम्हें एक सत्य समझना होगा कि झूठी कविताएं और झूठे काव्य और झूठे पुराण जो अतीत में काम आ गए थे अब काम नहीं आएंगे डुबाएंगे तुम्हें बुरी तरह पार नहीं जाने देंगे कागज की नावें हैं यह काम नहीं आएंगी सदगुरु खोजो कहीं कोई मिल जाए जीवित व्यक्ति जो तुम्हें इतना आकर्षित कर ले जो तुम्हें इतना अपने हृदय के समीप ले ले जिसके हृदय के समीप जाने को तुम्हारा हृदय ना उठे तो उसको निमित्त बना लो कारण बना लो बहाना बना लो और डूब जाओ क्योंकि डूबोगे तो सदगुरु में लेकिन निकलोगे परमात्मा में तो प्रतिभा डूब तू कहती स्त्री डूबना जानती है चल तू प्रमाण दे डूब, और तू कहती मुझे डुबा लें और उबार ले मेरे किए ये नहीं होगा तुझे ही डूबना पड़ेगा और तू डूबेगी तो उबारना तो अपने आप हो जाता है मेरे किए तो कुछ भी नहीं होने वाला ना तो डुबा सकता हूं तुझे ना उबार सकता हूं तुझे डूबेगी तू तु, उबरेगी तू जबरदस्ती किसी को डुबाओ तो वो निकलने की कोशिश करेगा घबराएगा किसी छोटे बच्चे को कभी पानी में डुबकी लगवाई गंगा में ले जाके वो एकदम घबरा जाएगा डुबकाना तो दूर है जरा लोटा भर पानी किसी बच्चे के सिर पर से डालो और वो भागा और वो चिल्लाया मैं नहीं तुझे डूबाऊंगा हाँ डूबने के लिए पूरा आयोजन कर दिया है घाट तैयार है साहस के लिए पुकार दे रहा हूं आवाहन दे रहा हूं प्रतिपल चिल्ला रहा हूं कि आओ डूबेगी तू उबरेगी भी तू बुद्ध ने कहा है बुद्ध तो केवल मार्ग बताते हैं चलना तो तुम्हें पड़ता है पहुंचना भी तुम्हें पड़ता है दूसरा प्रश्न भगवान सुना है सुन हैुरारजी भाई को गीता पूरी कंठस्थ याद है फिर भी वे राजनीति में इतने उत्सुक क्यों कृष्ण वेदांत गीता कंठस्थ याद हो इससे क्या होगा कंठ में ही होगी हृदय में तो नहीं पहुंच जाएगी गीता हृदयस्थ होनी चाहिए और हृदयस्थ बाहर से नहीं ले जाना पड़ता कुछ जो गीता बाहर से जाएगी कंठ तक ही जा सकती बस कंठ तक उसकी यात्रा है जो कुरान बाहर से जाएगा कंठ तक जा सकता है बस कंठ तक उसकी यात्रा है तुम्हें तोता बना देगा एक और गीता है एक और गीत एक और कुरान है जो तुम्हारे हृदय से उठता है बाहर से नहीं लाना होता भीतर जगता है तुम्हारी अपनी ज्योति जलती तब तुम्हारे भीतर कृष्ण बोलते तब तुम्हारे भीतर अल्लाह की वाणी गूंजती तुम्हारी खुदी से खुदा जब बोलता है तब हृदयस्थ होती है गीता फिर उसे कुरान का हो बाइबल का हो धमपद का हो कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब अलग अलग गीत हैं, अलग अलग गायकों ने गाए मगर सब गीतों का स्वर एक है संगीत एक मुरारजी भाई को जरूर गीता कंठस्थ होगी उसमें मुझे संदेह नहीं कंठस्थ ही हो सकती है लेकिन और कंठस्थ गीता से राजनीति का क्या विरोध जैसे गीता कंठस्थ है वो तो गीता में से भी राजनीति ही निकालेगा लोकमान तिलक ने अपने ढंग की राजनीति निकाली गीता में से महात्मा गांधी ने अपने ढंग की राजनीति निकाली गीता में से मोरारजी भाई भी अपने ढंग की राजनीति निकाल लेंगे कंठस्थ जो है उसमें अर्थ तो तुम डालोगे शब्द तो कृष्ण के होंगे अर्थ तुम्हारे होंगे तोतों जैसी दशा होगी तोतों के कोई अर्थ थोड़ी होते तोतों को तो जो सिखा दिया उसको दोहराए चले जाते हैं मैंने सुना है किसी दुकानदार के पास एक बहुत अद्भुत बिल्ली थी पिछले जन्म में वह बिल्ली जैन साध्वी रही होगी लेकिन कुछ छोटे मोटे पाप किए होंगे जैसे दंतमंजन किया होगा या कभी चोरी चपाटी इस पंज से स्नान कर लिया होगा कुछ छोटे मोटे पाप किए होंगे सोन पापों के कारण इस जन्म में बिल्ली हुई मगर व्रत नियम उपवास भी किए थे इसलिए विशेष बिल्ली हुई बड़ी धार्मिक मांसाहार नहीं करती थी सामने से चूहे निकलते रहते और वो शांत बैठी रहती इससे भी बड़ा गुण जो उस बिल्ली में था वह यह कि मनुष्यों की भाषा में बात करती थी और बड़ी ज्ञान चर्चा करती थी वो पिछले जन्मों की ज्ञान चर्चा याद थी महावीर के वचन याद थे दुकानदार बिल्ली को अपने पास ही दुकान में बिठाया रखता था ग्राहक उससे बातें करके मनोरंजन भी करते इसी मनोरंजन में दुकानदार जितनी उनकी जेब काट सकता था काट लेता था एक दिन बिल्ली ने एक चूहे को मार खाया पुरानी आदत आखिर बिल्ली बिल्ली स्वभाव स्वभाव जरा दुकानदार इधर उधर देख रहा था एक चूहा पास से निकलता था भक्ति ने अपने को संभाला तो बहुत बेन्ना संभाल पाई दुकानदार जैन था यह सहन न कर सका फिर यह उसकी प्रतिष्ठा का भी सवाल था उसने पास में रखी छड़ी उठाई और लगा बिल्ली को पीटने चंद ही मिनटों में बिल्ली लहूलुहान हो गई उसके हाथ पर फूल गए ओठ और आंखें सूज गई पूछ में भी सूजन आ गई और पेट तो ऐसा फूला कि जैसे उसमें हवा भरी हो बिल्ली एक चूहे को खा के बहुत पछताई जो भी ग्राहक आता वह उसी को रो रो के, कहती, देखो मेरी हालत, पूरा गया। एक आने के कारण अहिंसा से रहो अहिंसा परमो धर्म और तभी टन को सामान खरीदने आई इसके पहले की दुकानदार कुछ गए बिल्ली ने विस्मय से आखे फाड़ के कहा माता आपने कितने चूहे खाए बिल्ली और क्या करे अर्थ तो उसके अपने ही होंगे तुम कहते हो मुरारजी भाई को गीता कंठस्थ है जरूर होगी फिर राजनीति में इतनी उत्सुकता क्यों वो गीता में से राजनीति निकाल लेंगे तुम जो निकालना चाहो धर्मशास्त्रों में से वही निकाल लोगे इसलिए तो एक एक धर्मशास्त्र पर कितनी व्याख्याएं होती गीता पर एक हजार प्रसिद्ध टीकाएं अप्रसिद्ध टीकाओं की तो गिनती ही मत करो कृष्ण का तो अर्थ एक ही रहा होगा एक हजार अर्थ तो कृष्ण के हो ही नहीं सकते अगर एक हजार अर्थ कृष्ण के रहे हो तो कृष्ण भी पागल थे और अर्जुन भी पागल हो जाते उनका तो अर्थ सुनिश्चित था फिर एक हजार अर्थ कैसे निकले शंकराचार्य एक अर्थ करते उसमें से वेदांत ही वेदांत निकलता है अद्वैत निकलता है और रामानुजाचारी बिल्कुल उल्टा अर्थ करते उसमें तो द्वैत निकलता है भक्ति भाव निकलता है वेदांत का पति नहीं चलता लोकमान तिलक ने उसी में से कर्म निकाल लिया जो तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें करना हो वो निकाल लो शास्त्रों से चाहो बंदूकें बना लो चाहे तलवारें बना लो शास्त्रों की क्या क्षमता है तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथ में शास्त्रों की गर्दन जैसा दबाओगे वैसा ही शास्त्र बोलेंगे शास्त्र तो मुर्दा है तुम जीवित हो शास्त्रों में तो शब्द सब्ध है शब्दों पर अर्थ की कलम कौन लगाएगा मैंने सुना है एक रईस लखनवी रईस बीमार था बहुत बीमारी का कारण भी साफ था रात तीन बजे चार बजे तक महफिल शराब संगीत वैश्या और फिर सोता दिन भर चिकित्सकों ने कहा ऐसे अब नहीं चलेगा अब तो ठीक समय पर सो सांझ और ठीक सुबह छह बजे उठो सूरज उगने के पहले घड़ी से ठीक छह बजे उठाना ने कहा ठीक उसके दरबारी तो बहुत हैरान हुए उनको भरोसा नहीं था कि ये कर सकेगा ये 6 बजे उठ सकेगा लेकिन उस रईस ने कहा घबराओ मत हर नियम के बाहर निकलने की तरकीब होती है। मेरे कमरे में चारों तरफ काले पर्दे डाल दिए जाएं जब मैं उठूं तब पर्दे फरकाए जाएं ताकि मेरे उठने के बाद ही सूरज उगे और जब मैं उठूं तब घड़ी में छह बजाए जाए अब यह बड़ा मजेदार मामला हो गया चिकित्सक ने कहा घड़ी में जब छह बजे तब उठना रईस ने कहा कि चलो ठीक जब मैं उठूं तब घड़ी में छह बजा दिए जाएं इसमें है क्या मामला अगर इतने से स्वास्थ्य ठीक होता है तो यही कर लेंगे आदमी बहुत बेईमान है तुम गीता में से जो अर्थ निकालना चाहो निकाल लोगे और जो अर्थ चाहोगे कि नहीं निकालना चाहिए वो उसको तुम इनकार कर दोगे कृष्ण ने अर्जुन को कहा युद्ध में जूझ अब महात्मा गांधी को बड़ी अड़चन थी क्योंकि वो अहिंसा और युद्ध में जूझने की शिक्षा और गीता का पूरा आधार युद्ध है सारी शिक्षा युद्ध की मगर आदमी बड़ा कुशल महात्मा गांधी ने तरकीब निकाल ली तरकीब क्या कि यह युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं है ये तो काल्पनिक युद्ध है ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच नहीं है शुभ और अशुभ के बीच ये तो आध्यात्मिक युद्ध का प्रतीक है धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे ये कोई असली कुरुक्षेत्र की बात नहीं है ये तो भीतर के धर्म क्षेत्र की बात है बस तब काम ठीक हो गया तब अर्जुन ने खून नहीं गिराया गर्दने नहीं काटी बात खत्म हो गई और अगर महात्मा गांधी ही सच है तो फिर ये अर्जुन ये जो प्रश्न उठाता है कि अपने बंधु बांधवों को मारूं इससे तो बेहतर जंगल चला जाऊं ये पागल रहा होगा और कृष्ण समझाते हैं कि इन्हें मारने का तू विचार ही मत कर ये तो तेरे मारने के पहले ही मारे जा चुके तू तो निमित्त मात्र है इनकी मौत तो घट ही चुकी है तुझे तो सिर्फ धक्का देना है तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा बाप के तू कहां जाएगा? तू अपने कर्तव्य से चुतना हो लेकिन इन सब बातों पे पानी फेर दिया महात्मा गांधी ने उन्होंने गीता का ऐसा अर्थ किया कि जिसमें हिंसा है ही नहीं जिसमें युद्ध है ही नहीं युद्ध है तो काल्पनिक शुभ और अशुभ के बीच ऐसे ही मोरारजी भाई भी अर्थ निकाल लेंगे मोरारजी भाई भी कोई छोटे महात्मा नहीं बड़े महात्मा हैं अर्थ निकालना बहुत आसान है गीता को जानना बहुत कठिन गीता को मानना बहुत आसान है क्योंकि गीता को मानने में तुम अप्रत्यक्ष रूप से अपने को ही मानते हो तुम गीता थोड़ी मानते हो तुम अपनी ही छवि गीता में देखते हो और उसी को मानते हो तुम गीता थोड़ी पूजते हो अपने ही अर्थ गीता में रखते हो और उन्हीं को पूजते हो तुम सब अपनी ही मूर्तियों के सामने सिर झुकाए बैठे हो तुम अपनी ही पूजा कर रहे हो और इस सबसे अहंकार मजबूत होता है घना होता है स्वभाव गीता कंठस्थ है तो अहंकार घना हो जाएगा कुरान कंठस्थ है तो अहंकार घना हो जाए ये बातें कंठ की नहीं है कंठ की बातें तोतों पे छोड़ दो मगर तोतों में भी कुछ अकल होती इतनी भी अकल तुम्हारे तथा कथित पंडितों में नहीं होती मैंने सुना है एक महिला एक तोता खरीद लाई बाजार महिला कोई और नहीं मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी एक तोता खरीदलाई बाजार में बिक रहा था बेचने वाले ने कहा कि भाई तू तो ले तो जा मगर तोता जरा गलत जगह से आता है एक वैश्या के घर से आता है कुछ अंट अंटसंट बोल दे तो हम पे नाराज मत होना, क्योंकि अंट अंठसंट सुनता रहा है मुला नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा घबराओ मत अरे जब मुल्ला नसरुद्दीन को सुधार लिया तो इस तोते की क्या विषात है एक दो सप्ताह तीन सप्ताह में ठिकाने लगा दूंगी तीन सप्ताह तोते को ढांक कर रखा कि किसी को पता ही ना चले और तोते को बड़ी ज्ञान की बातें सिखाया जब घर में कोई ना रहे और तोता ज्ञान की बातें दोहराने भी लगा तीन सप्ताह बाद उसने घोषणा की पर्दा उठाया जैसे ही पर्दा उठाया रोशनी हुई तोते ने अपनी मालकिन को देखा और बुला रहे नई मालकिन मालकिन बहुत खुश हुई कि तोता बड़ा बुद्धिमान तभी मुल्ला नसुद्दीन की लड़कियां कॉलेज से वापस लौटी तोते ने कहा रे नई मालकिन नई छोकरियां भी और तभी मुल्ला नसुद्दीन घर लौटा और उसने कहा रे नई मालके नई छोकरिया मगर गाहक ना तो तुम्हें भी कुछ अक्ल होती मगर तुम्हारे पंडितों में इतनी अकल भी नहीं पंडित से ज्यादा बुद्धिहीन व्यक्ति खोजना कठिन है क्योंकि पंडित का भरोसा यह है कि ज्ञान बाहर से भीतर ले जाया जा सकता है यह बुद्धिमत्ता की आखिरी सीमा से गिर जाना है इससे ज्यादा नीचे गिरना नहीं हो सकता ज्ञान भीतर से आता बाहर से नहीं बाहर से जो आती है बस सूचना मात्र है शब्द मात्र ज्ञान ध्यान की उत्पत्ति है अध्ययन मनन की नहीं ज्ञान ध्यान की छाया है जिसके भीतर ध्यान परिपक्व होता है उसके भीतर ज्ञान के फल और फूल लगते मोरारजी भाई को ध्यान का क्या पता है दस वर्ष पहले मुझसे पूछा था कैसे ध्यान करूं तो मैंने उन्हें ध्यान क्या मार्ग बताया उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा कठिन और अब इस बुढ़ापे में क्या हो सकेगा मैंने कहा इस बुढ़ापे में राजनीति हो सकती इस बुढ़ापे में प्रधानमंत्री बनने की चेष्टा हो सकती और ध्यान नहीं हो सकता करना ना हो तो सब बहाने जरा सोचो इस बुढ़ापे में राजनीति की इतनी छीछले हो सकती कोई टांग खींच रहा कोई हाथ खींच रहा कोई गर्दन ही ले भागा कोई जूता चला रहा कोई पत्थर मार रहा कोई काला झंडा दिखा रहा है कोई जिंदाबाद कोई मुर्दाबाद कर रहा है ये सब चल रहा है ये सब चल सकता है जेल जाना हो सकता है उपवास करना हो सकता है पत पाने के लिए सब तरह के राजनीतिक दांव पैच धोखाधड़ी बेईमानी सब हो सकता है सब तरह की जालसाजियां षडयंत्र हो सकते ध्यान नहीं हो सकता इस वृद्धावस्था में अब जरा मुश्किल होगा आप जो ध्यान कहते हैं ये मुझसे ना हो सकेगा करना ना हो बड़ा मजा है जवान से कहो तो वो कहता अभी जवान हूं बुढ़ाते में ध्यान करेंगी ध्यान इत्यादि तो बुढ़ापे के लिए कहा ही है शास्त्रों में पचहत्तर वर्ष के बाद सन्यास ध्यान समाज और बूढ़े से कहो तो वो कहता अब बूढ़े हो गए अब क्या होगा और सभा स्वभावता बच्चों को तो क्षमा करना ही पड़ेगा बच्चे तो बच्चे हैं ये क्या ध्यान समझेंगे बच्चे ध्यान समझ नहीं सकते जवान कर नहीं सकते अभी जवान है बूढ़े कर नहीं सकते क्योंकि बूढ़े हो गए तो ध्यान करना किसको है मुर्दों को मुरारजी भाई देसाई नहीं करेंगे फिर क्या मुर्दा भाई देसाई करेंगे कौन करेगा लेकिन ज्ञान सस्ता मिल जाता है ध्यान महंगा है ध्यान के लिए कीमत चुकानी पड़ती अहंकार की कीमत और राजनीतिक अहंकार की कीमत नहीं चुका सकता उसका तो सारा खेल ही अहंकार है और गीता तो यहां सभी को आनी चाहिए हर राजनीतिज्ञ तो को कंठस्थ होनी चाहिए न हो कंठस्थ तो भी कम से कम कुछ तो गीता का पता होना चाहिए क्योंकि गीता मानने वाला बड़ा वर्ग उसका वोट लेना है तो थोड़े शब्द उछाल देना आना चाहिए धर्मशास्त्रों की यहां के राजनीतिक को थोड़े इस्लाम के वचन भी आने चाहिए थोड़े महावीर के वचन भी थोड़े बुद्ध के वचन भी थोड़े गीता उपनिषद वेद भी ये यह यहां की राजनीति का आवश्यक अंग है क्योंकि जिनसे वोट लेने हैं उनके अहंकारों को मक्खन लगाने का और कोई उपाय नहीं हिंदू से कह दो कि गीता महान ग्रंथ बस हिंदू खुश हुआ राजी हुआ तुमसे जैन को कह दो कि महावीर तीर्थंकर भगवान अद्भुत ऐसा व्यक्ति कभी हुआ नहीं और जैन खुश और मजा यह है कि जैनों ने कृष्ण को नरक में डाला है क्योंकि महावीर के हिसाब से अगर कृष्ण ने युद्ध करवाया तो महाहिंसा करवाई और हिंदुओं ने महावीर को किसी शास्त्र में भगवान का अवतार नहीं माना है मगर राजनीतिक को क्या लेना देना उसे हिंदू को भी फुसला लेना है तब हिंदू की खुशामत कर लेता है जब जैन को फसलाना है जैन की खुशामत कर लेता है जब मुसलमान को फसलाना है मुसलमान की खुशामत कर लेता है वो सबकी खुशामत करता फिरता है उसका सारा धंधा खुशामत का है उसे अगर सत्ता में जाना है तो सिवा इसकी कोई उपाय नहीं तो उसको तो आना ही चाहिए अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सनमति दे भगवान सिर्फ उसको भरना दे उतना वो भीतर भीतर कहता रहता कि भगवान मुझको भर मत देना सबको सहमति देना ताकि सब मुझे वोट दे मुझे सहमति मत देना नहीं तो मैं संन्यास ले लू मुझे सहमति मत देना अभी मेरी रोकना अभी मुझे थोड़ा राज्य कर लेने दो इन राजनेताओं की जिंदगी तो देखो इनके प्रवचन इनके व्याख्यान इनके उपदेश और इनकी जिंदगी एक स्कूल में अध्यापक ने छात्रों से कहा अच्छा और किसी को कुछ पूछना तो नहीं एक छात्र खड़ा हुआ उसने कहा सर मुझे पूछना है ये आपने न जाने क्या लिख दिया मेरी कापी पर मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूं जरा बता दें कि आपने क्या लिखा है अध्यापक क्रोध से आग बबूला हो गया उसने कहा उल्लू के पट्टे इतना भी नहीं पढ़ सकता साफ तो लिखा है कि सुंदर अच्छर लिखने की आदत डालो खुद के अच्छे कि किसी को कोई चिंता नहीं मुल्ला रसुद्दीन अपने गांव में अकेला ही पढ़ा लिखा आदमी तो गांव के लोग उसी से चिट्ठी पत्री लिखवाते एक दिन एक आदमी चिट्ठी पत्री लिखवाने आया बोलता गया मुल्ला लिखता गया जब पूरी चिट्ठी हो गई तो उस गांव के आदमी ने कहा कि भैया अब जरा पूरी पढ़ के सुना दो कि कुछ छूट तो नहीं गया मुल्ला ने कहा यह मुसीबत की बात है। मेरा काम लिखना है पढ़ना नहीं फिर यह गैरकानूनी की है उस आदमी ने कहा मतलब गैर कानूनी इसलिए कि चिट्ठी मेरे नाम है ही नहीं और मैं पढ़ू गांव का आदमी भी राजीव हुआ उसने कहा यह बात तो सच्ची चिट्ठी तुम्हारे नाम नहीं असली बात ये थी कि मुल्ला अपना लिखा ही हुआ ही पढ़ नहीं सकता है या अगर पढ़े भी तो बड़ी मुसीबत हो जाती एक और मैंने कहानी सुनी एक दफा और दूसरा आदमी आया उसने कहा भैया चिट्ठी लिख दो बड़ी जरूरी है मुला ने कहा नहीं मेरे पैर में दर्द है अरे उसने कहा तुम्हारे पैर में दर्द है तो चिट्ठी लिखने में क्या बाधा आ उसने कहा तुम छोडो भैया मेरे पैर में ज्यादा दर्द है तो उसने कहा चिट्ठी हाथ से लिखनी चार लकीरें लिखनी है दो ही लकीरें लिख दो मगर वो राय देखता होगा मुल्ला ने कहा तुम समझे नहीं जी जब मैं चिट्ठी लिखता हूं तो फिर मुझे दूसरे गांव पढ़ने भी जाना पड़ता है पैर में मेरे दर्द है मेरा लिखा और पढ़े कौन शास्त्र जिनने लिखे दो तरह के लोग हैं उनमें एक तो पंडित हैं जिन्होंने और शास्त्रों के आधार पर शास्त्र लिखे और एक ध्यानी हैं जिन्होंने भीतर के शास्त्र के खुल जाने से शास्त्र लिखे गीता कुरान बाइबल धम्मपद ऐसे परम शास्त्र हैं जो भीत प्रकाश के हो जाने पर अविरूत होते हैं। इनका इल्हाम होता है इनका अवतरण होता है ये कोई साधारण रचनाएं नहीं है कि तुमने कंठस्थ कर ली कि तुमने भाषा आती है तो बस तुमने समझा कि सब आ गया मोरारजी देसाई को जरूर गीता कंठस्थ होगी मगर कंठस्थ थी हृदयस्थ तो तब हो जब हृदय से उठे और मजा यह है कि हृदय से तभी गीता उठ सकती है जब बाहर से सीखेगी सारी बातें छोड़ने की सामर्थ हो श्री रमन को किसी ने पूछा कि मैं बहुत दूर से आया हूं सत्य के संबंध में कुछ सीखने रमन ने कहा अगर सत्य के संबंध में सीखना है तो कहीं और जाओ और अगर सत्य सीखना तो यहां रुको लेकिन सत्य सीखने की शर्त जानते हो सत्य सीखने की शर्त यह है कि जो अब तक सीखा है सब अनसीखा करना होगा शास्त्रों से मुक्त होना पड़ता है तब भीतर का शास्त्र जन्मता है पांडित से मुक्त होना पड़ता है तब प्रज्ञा की ज्योति जलती विचारों से मुक्त होना पड़ता है तब निर्विचार की निर्धूम शिखा उपलब्ध होती है मन जब विदा हो जाता है विलीन हो जाता है अमन की दशा में उन मनी दशा में तुम्हारे भीतर जो भी उद्घोष होता है वही गीता है लेकिन शास्त्रों के साथ बड़ी आसानी है न करो ध्यान न करो आत्म की शोध न करो खोज पढ़ लो किताब दोहराते रहो रोज सुबह उठ के और मुरार जी दे को आसान रोज सुबह उठ के चरखा काट लिया तीन घंटे पढ़ घंटे भर गीता यंत्रवत्त चरखा कत्ता रहता यंत्र गीता कंठस्थ होती रहती दोहराते दोहराते चौरासी साल की उम्र हो गई याद ना हो जाए गीता तो क्या हो मगर उसमें से अर्थ क्या निकलेंगे उसमें से सुगंध नहीं उठ सकती उसमें से राजनीति की दुर्गंध ही उठेगी एक पंडित बड़ी मुश्किल में पड़ा था उसकी पंडिताई न चलती थी गांव और नए नए पंडित आ गए थे और उनकी पंडिताई चल निकली थी तो मजबूरी में उसे नौकरी करनी पड़ी एक दिन उसने बड़े रुष्ट स्वर में अपनी मालकिन से कहा भी दीजिए यह मेरा पत्र लीजिए मैं काम छोड़कर जा रहा हूं महिला ने कहा क्यों आखिर बात क्या है पंडित ने कहा आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कोई छोटा मोटा नौकर नहीं पंडित हूं गीता मुझे कंठस्थ ये तो भाग्य का मारा क्या आपके घर में बुहारी लगानी पड़ रही यह कलयुग क्या आपके घर में बर्तन मलने पड़ रहे ये मेरा भाग्य, ये विधाता ने लिखा होगा लेकिन आदमी मैं ईमानदार हूं और आप मुझे बेईमान समझती महिला तो एकदम हैरान हो गई उसने कहा कि ये तुम कैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें बेईमान बे समझती हूं मेरा तो तुम पे पूरा पूरा विश्वास है ये देखो विश्वास का प्रमाण तिजोरी की सारी चादियां भी यहां आलमारी में पड़ी रहती मैं घर के बाहर भी जाती हूँ तो तिजोरी की चादियां नहीं ले जाती पंडित में कपड़ी तो रहती वो मुझे भी मालूम मगर उनमें से एक भी तिजोरी में लगती कहा पंडित और सारी ईमानदारी और सारी धार्मिकता सब ऊपर ऊपर है ये सब राम नाम चरिया ओढ़ के बैठ गए लोग ये सब ऐसे लोग हैं जो सौ सौ चूहे खाए हज की यात्रा को जा रहे हैं कृष्ण वेदांत सावधान रहना पंडितों से क्योंकि जितना उन्होंने संसार को भरमाया भटकाया है उतना किसी और ने नहीं बच के चलना पंडितों से क्योंकि वे ही लुटेरे वे ही बटमार डां को लूटेंगे तो क्या लूटेंगे धन पैसा लेकिन पंडितों ने तुम्हारी आत्माएं लूट ली ये कंठस्थ हैं जिनको वेद और पुराण और गीता और कुरान इनसे जरा बच के निकलना इनकी छाया भी तुम पे ना पड़े क्योंकि यही है जिनके कारण जगत वेद कुरान और गीता से खाली हो गया है। यही है जिनके कारण अब उपनिषद पैदा नहीं होते यही है जिनके कारण सत्संग के दिए बुझ गए और अगर कहीं कोई सत्संग का दिया जले तो ये सारे लोगों से बुझाने के लिए तत्पर हो जाते श्री मुरारजी देसाई कितनी चेष्टा में संलग्न है कि ये आश्रम बिल्कुल नष्ट हो जाए बिल्कुल समाप्त हो जाए यहां कोई एक व्यक्ति ना आ सके उनकी पूरी चेष्टा यह है कि इतना परेशान करें सन्यासियों को कि मुझे अंततः यह देश छोड़ देना पड़े इसकी खबरें मेरे पास आती विश्वस सूत्रों से खबरें आती कि सारी चेष्टा ये कि किसी भी तरह मैं ये देश छोड़ दू क्या अड़चन होती होगी यहां मैं कोई लोगों को अनुबम बनाना नहीं सिखा रहा हूं न लोगों को बंदूक और तलवारों की शिक्षा दी जा रही न लोगों को हत्या करने के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं यहां और ही ढंग का काम हो रहा है जिस दिन को क्या विरोध हो सकता है लोग नाच रहे हैं लोग गा रहे हैं लोग मस्त हो रहे हैं मगर इसी से विरोध है जितनी मस्ती होगी जितने लोग आनंदित होंगे जितने लोगों के भीतर के झरने बहने लगेंगे उतने ही पंडित पुरोहितों और राजनीतिकों का प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि जितना भीतर की रोशनी उपलब्ध होगी उतने ही तुम बाहर के नेताओं का पीछा छोड़ दोगे पंडित नाराज है मुझसे क्योंकि अगर तुम्हारी प्रज्ञा जग गई तो तुम उसकी क्यों सुनोगे नेता नाराज है मुझसे क्योंकि अगर तुम में थोड़ा होश आ गया तो तुम इन अंधे नेताओं के पीछे चलोगे अंधा अंधा ठेलिया दोनों कोंत तो तुम झंडे उठा उठा के मोरारजी भाई देसाई का जय जयकार करोगे अगर तुम में थोड़ी भी समझ आ गई अगर तुम में एक किरण भी फूट गई प्रकाश की तो पंडित और नेता दोनों गए इससे घबराहट और ये घबराहट नई नहीं, नहीं है बड़ी पुरानी सनातन है और उनको दूसरा भी डर कि अगर मैं सही हूं तो उनकी कंठस्थ गीता का क्या होगा अगर मैं सही हूं तो महावीर और बुद्ध पर वे जो बिना समझे बूझे वक्तव्य देते रहते हैं उनका क्या होगा उन वक्तव्यों की क्या कीमत रह जाएगी अर्थशास्त्र का एक नियम है कि खोटे सिक्के असली सिक्कों को चलन के बाहर कर देते करने की कोशिश तो कम से कम करते ही है यह नियम बिल्कुल साफ सुथरा है तुम्हें भी पता होगा अगर तुम्हारी जेब में दो नोट हैं एक दस का असली नोट और एक दस का नकली नोट तो तुम पहले नकली नोट को चलाने की कोशिश करोगे स्वभाव असली तो कभी भी चल जाएगा पहले नकली को चलाओ अगर नकली नोट बाजार में बहुत हो तो सभी लोग नकलियों को चलाने की कोशिश में लगे रहते असली को दबाते असली तिजोरियों में पड़ जाते नकली बाजार में चलने लगते वही हालत सत्य के जगत में थी सत्य के असली सिक्के जब भी प्रकट होंगे नकली सिक्के बहुत मुश्किल में पड़ जाते क्योंकि उनके चलन का क्या होगा उनको कौन पूछेगा उनकी क्या कीमत रह जाएगी वे असली सिक्कों को हटा देना चाहते हैं दबा देना चाहते हैं। असली सिक्के की मौजूदगी उनके लिए बहुत प्राण घाती है इसलिए गीता तो कंठस्थ है भाई को रामायण पर प्रवचन देते और राजनीति के सारे दांव दां पे क्षुद्रमानवी वे सब खेलने को भी राची सच पूछो तो ये गीता और रामायण भी उसी राजनीति के बड़े खेल का एक हिस्सा है उसी षडयंत्र का एक हिस्सा है इस देश को धार्मिक होने का भ्रम है इसलिए इस देश के नेताओं को धर्म ग्रंथ कंठस्थ करने पड़ते जहां जैसा भ्रम हो वहां के राजनेताओं को वही करना पड़ता है। तुमने ख्याल किया अमेरिका में अमेरिकी प्रेसिडेंट को अक्सर दौड़ते हुए सुबह घूमते हुए साइकिल चलाते हुए चित्र छपवाने पड़ते व्यायाम करते हुए क्योंकि अमेरिका में यह धारणा है कि प्रेसिडेंट को सबल स्वस्थ जवान होना चाहिए तो उसको अपनी जवानी का प्रदर्शन करते रहना पड़ता है अगर जरा भी लोगों को शक हो जाए कि वो जरा दुर्बल हो गया है या बुरा होने लगा है या उसके हाथ पैर कपने लगे तो उसका पद गया तो अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट बीमार हो तो उसकी बीमारी की खबर अखबारों में नहीं छपती एडोल्फ हिटलर न मालूम कितनी बीमारियों से परेशान था लेकिन उसके मरने तक एक बीमारी की खबर जर्मनी में नहीं छपी चिकित्सकों के मुंह पर सील बंद कर दिए गए थे उसको बहुत बीमारियां थी वो थोड़ा विकसित भी था लेकिन ये सारी बातें छिपाई गई क्योंकि अगर जर्मनी में ये पता चल जाए कि नेता बीमार है तो नेता गया जर्मनी भरोसा करता जवानी पर शक्ति पर भारत की हालत उल्टी यहां जितना आदमी बूढ़ा हो उतना कीमती लोग यहां उम्र बढ़ा चढ़ा के बताते एक साधु के पास बड़ी भीड़ लगी थी वो साधु किसी से कह रहा था बच्चा तू जानता है मेरी उम्र कितनी सात सौ साल एक विदेशी पर्यटक भी भीड़ में खड़ा था उसे भरोसा ना आया सात सौ साल उसने सुना तो है कि डेढ़ सौ साल तक के भी लोग कभी कभी पाए जाते हैं रूस में जॉर्जिया में लेकिन 700 साल तो सुने ही नहीं कभी उसी साधु के पास जो ज्यादा से ज्यादा 70 साल का मालूम होता था एक पच्चीस साल का जवान भी बैठा है जो उसके चिलम भरने का काम करता है उसने उस जवान को पास बुलाया पांच कनोट हाथ में दिया भाई तू तो साधु महाराज के पास अदा रहता है सच सच बता उम्र कितनी उसने कहा भाई मुझसे ना पूछू मैं तो सिर्फ 300 साल से उनके साथ इस देश में उम्र को बड़ा करके बताने का प्रभाव जितनी ज्यादा उम्र उतने तुम अनुभवी उतने ज्ञानी इस देश में धार्मिकता दिखानी पड़ेगी अमेरिका में प्रेसिडेंट को टेनिस खेलते हुए फुटबॉल खेलते हुए हॉकी खेलते हुए दिखलाना पड़ता है इस देश में पूजा करते हुए शंकराचार्य के चरण प्रचालन करते हुए गंगा मैया में स्नान करते हुए परसों ही मैंने मुरारजी भाई का चित्र देखा गंगा सागर में डुबकी ले रहे देश धार्मिक है तो देश के लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने के लिए धर्म का सब तरह का उपचार करना पड़ता है सब औपचारिकता निभानी पड़ती मंदिर जाओ काशी जाओ जहां भी जाओ वहां जाके धर्म को तो श्रद्धा के दो फूल चढ़ा दो लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे ये सब गीता और रामायण सरासर धोखे गीता और रामायण उनके जीवन में पैदा होती है, जो समाधि को उपलब्ध होते समाधि के पहले सब धोखा है समाधि एकमात्र समाधान है तीसरा प्रश्न मेरी होने वाली पत्नी मुझे छोड़ना चाहती ये बात ही मुझे कटार की भांति चुभती मैं उसे प्रेम करता हूं और जीते जी कभी छोड़ नहीं सकता हूं वह किसी और के प्रेम में कृपया आप ऐसा कुछ करें कि वह मुझे छोड़े नहीं मैं उसके डर के कारण अपना नाम भी नहीं लिख रहा हूं भाई मेरे योग्यता तो तुम्हारी बिल्कुल पति होने के लायक जब अभी से डर रहे हो अभी पत्नी पत्नी हुई नहीं होने वाली जब अभी सोच से तब डर रहे हो तो वो बड़ी ना समझो जो तुम्हें छोड़ के जा रही मुफ्त के लिए जिंदगी भर के लिए सेवक मिल रहा कहा है कहा कुछ छोड़ रहे? लेकिन अगर तुम मेरी सलाह मांगते हो तो मैं तुमसे कहूंगा कि अगर जाती है छोड़ के तो चले जाने दो जान बची और लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए उसकी बड़ी कृपा क्यों तो किसी और के प्रेम में पड़ी तो किसी और को ही फंसने दो एक मनोवैज्ञानिक पागलखाना देखने गया था एक आदमी पहले ही पिंजरे में बंद था सिर पीट रहा था और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए था गंदी सी पुरानी तस्वीर और छाती से लगा था और चिल्ला था लेला लैला मनोवैज्ञानिक ने पूछा सुप्रिंटेंडेंट को इस आदमी को क्या हो गया इसने कहा ये इस लड़की के प्रेम में था ये इतने प्रेम में था कि ये अपने को मजनू समझता उसको लला समझता लेकिन वो इसे छोड़कर चली गई उसने दूसरे युवक से शादी कर ली तब से ये पागल हो गया बस तब से इसका काम ये सिर पीटना उसकी तस्वीर छाती लगाना और लला लैला, लैला चिल्लाना वे आगे बढ़े दूसरे कटघरे में दूसरा आदमी बंधा वो भी सिर पीट रहा था और चिल्ला रहा था हे भगवान बचाओ मुझे बचाओ मनोविज्ञान भी पूछा और इस बेचारे को क्या हो गए सुप्रिंटेंडेंट ने कहा वह आप न पूछे तो अच्छा ये वो दूसरा युवक है जिससे उस महिला ने शादी की अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कृपया आप ऐसा कुछ करें कि वह मुझे छोड़े नहीं अगर सच में तुम तो मेरा आशीष चाहते हो तो मैं तो कहूंगा जाने भी दो धन्यवाद पूर्वक जब कोई और मुसीबत लेने को तैयार है तो तुम नहा क्यों अपनी गर्दन फांसी में लगाते हो और अगर तुम्हें फांसी लगानी ही है तो और फंदे मिल जाएंगे ऐसी क्या जल्दी कोई इसी फंदे में मरने का सोचा है कहते मेरी होने वाली पत्नी मुझे छोड़ना चाहती दयावान है मां करुणा है उसके हृदय में और तुम कहते हो ये बात ही मुझे कटार की बात चुभती यह प्रेम तो नहीं यह प्रेम के नाम पर कुछ और है उसे तुमसे प्रेम नहीं तुम्हें भी उससे प्रेम नहीं याद रखना वो कम से कम ईमानदार है जो कहती है उसे तुमसे प्रेम नहीं किसी और से प्रेम उससे भी है या नहीं अभी तो वो जब आएगा तब पता चले लेकिन तुम जो कहते हो कि मुझे उससे प्रेम वो है वो झूठ है क्योंकि प्रेम तो स्वतंत्रता देता है प्रेम का तो अनिवार्य लक्षण है बांधता नहीं मुक्त करता है अगर वह मुक्त होना चाहती तो प्रेम मुक्त करेगा चाहे आंसुओं से भरी हुई विदा क्यों न देनी पड़े लेकिन प्रेम विदा देगा प्रेम पिंजरा नहीं बनता प्रेम आता आकाश ठीक है तुमने उसे चाह लेकिन अगर तुम उसे चाहते हो तो उसकी जो खुशी है वही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए चाह का और क्या अर्थ होता है चाह का अर्थ शोषण चाह का अर्थ मालकियत चाह का अर्थ उसकी गर्दन पर सवार हो जाना चाह का अर्थ होता है उसे मुक्त करो अगर वह किसी और के साथ ज्यादा खुश हो सकती है बजाय तुम्हारे साथ तो ठीक है ऐसा ही हो ऐसा ही होने दो तो। सहयोग करो प्रेम अगर है तो दूसरे की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा मूल्यवान होनी चाहिए कहो उससे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखू दिल नवाजी की न तुम तो मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ आए मेरी बातों से न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलबे पर हैं। मेरे हमराए भी रिया हैं मेरे माजी की तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों तरफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा वह अफसाना जिसे तकमील तक लाना न हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों प्रेम है तो कितनी ही पीड़ा हो पीड़ा तुम्हारी समस्या है लेकिन तुम्हारी पीड़ा के कारण तुम दूसरे को बंधन में मत डालो जाने दो मुक्त करो वह तुम्हारी अनुग्रहीत रहेगी और शायद किसी दिन जानेगी कि तुमने उसे चाहा था और प्रेम किया था शायद किसी दिन तुम्हारे प्रेम का उसे अनुभव होगा मगर उसके पैरों में जंजीरें ना डालना जंजीरों डालने वाला प्रेम प्रेम नहीं पहलुए साहमे यह दुख तरे जमहूर की कब्र कितने गुमगस्ता फसानों का पता देती है कितने खूबीज हकायक से उठती है नकाब कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है कैसे मगरूर सहनशाहों की तस्की के लिए साल साल हसीनाओं के बाजार लगे कैसी बहकी हुई नजरों के तयस के लिए सुर्ख महलों में जब जिसमो के अंबार लगे कैसे हर साख से मुबंद महत्ती कलियां नोच ली जाती थी तजयीन हरम की खातिर और मुरझां के भी आजाद न हो सकती थी जिले सुबहान की उर्फत की भरम की खातिर कैसे के की जरासी सर्द कर सकती थी बेलोस बफाओं के चिराग लूट सकती थी दमकते हुए माथों का सुहाग तोड़ सकती थी मैं इस आयाग सहमी सहमी सी फिजाओ में यह वीरा मरकद इतना खामोश है फरियाद कुना हो जैसे सर्द साखों में हवा चीख रही है ऐसे रूह तकदीस वफा मरसिया ख्वा हो जैसे तू मेरी जान मुझे हैर तो हसरत से न देख हम में कोई भी जहां नूर जहांगीर नहीं तू तो मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं प्रेम अगर है तो इतनी कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए तू तो मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं और अगर इतना प्रेम तुम प्रकट कर सको तो पत्नी मिले या ना मिले तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक फूल खिलेगा पत्नियों के मिलने से ही कहां फूल खिल जाते नहीं तो घर घर में प्रेम के फूल खिले होते लेकिन इतना अगर बड़ा दिल तुम कर सको इतना उदार अगर दिल तुम कर सको तो पत्नी ना भी मिली तो कोई फिक्र नहीं तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक फूल खिलेगा तुम्हारी जीवन में प्रार्थना की संभावना उमगेगी मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूं तुम्हारे लिए यही आशीष दे सकता हूं कि तुम्हारा प्रेम बड़ा हो उदार हो मुक्तिदायी कि तुम्हारा प्रेम किसी दिन प्रार्थना बने और यह है मौके प्रेम की कसौटी के ये है अवसर चुनौती के इन अवसरों को जो स्वीकार कर लेता है उसकी कीमत उसकी इज्जत परमात्मा की आंखों में बहुत बढ़ बह जाती रोना मत दुखी मत होना कसोती पर कसे जाना है आग है गुजरना है निखरना है सौभाग्य है ये भी और ये तो तुम बात कर रहे हो कि यह बात ही मुझे कटार की भांति चुपती है मैं उसे प्रेम करता हूं और जीते जी कभी छोड़ नहीं सकता हूं इस तरह की बातें करोगे तो छोटे हो जाओ और अगर इस तरह की बातें करते ही रहे तो वो तुम्हें न भी छोड़ना चाहती होगी तो छोड़ भागेगी ऐसे आदमी के पास कौन टकेगा कि जीते जी छोड़ी नहीं सकते कि मरोगे कि मारोगे नहीं किसी के पैर की जंजीर नहीं बनना जीवन में किसी के भी पैर की जंजीर नहीं बनना न पत्नी की न भाई की न बहन की न बच्चों की न मित्रों की तू मेरी जान मुझे है तो हसरत से ना दे हम कोई भी जहां मूरो जहांगीर नहीं तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं आखिरी सवाल मैं कौन हूं भगवान क्या बता सकते जहां तक मैं समझता हूं वही सज्जन जिन्होंने पिछला सवाल पूछा इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं कोई ज्योतिषी नहीं यहां कोई चमत्कार नहीं करता कोई ताबीज़ नहीं निकालता कोई विभूति नहीं निकालता कोई सुस घड़िया नहीं प्रकट करता तुम गलत जगह आ गए अनुमान करता हूं कि तुम वही सज्जन हो जो डर के मारे नाम नहीं लिख पाए अब तुमने दूसरा प्रश्न पूछा कि मैं कौन ये कोई आत्मिक प्रश्न नहीं है एक नवविवाहित विवाहित जोड़े को उपहार में अनेक सामग्रियां प्राप्त हुई उन्हीं उपहारों में एक नई पिक्चर के फर्स्ट क्लास के दो टिकट भी थे साथ ही साथ उन टिकटों के साथ एक चिट लगी थी कि जरा बताइए कि मैं कौन हूं? पति पत्नी दोनों ने बहुत सोचा बिचारा बहुत माथा पच्ची की मगर उन्हें कुछ याद ना आया कि आखिर ये टिकट किसने भेजी पत्नी बोली खैर अब जिसने भी भेजे समय खराब ना करो शो का समय हुआ जाता है हमें इससे क्या वैसे भी इस पिक्चर के टिकट आसानी से नहीं मिल रहे हैं चलो पिक्चर ही देखाए मनोरंजन भी हो जाएगा और समय भी कट जाएगा और सोच नहीं है तो फिर बाद में सोच लेंगे कि किसने भेजे दोनों जब सिनेमा घर से वापस घर लौटे तो देखा घर का अधिकांश सामान टेप रिकॉर्डर रेडियोग्राम टेलीविजन घड़ी पंखा इत्यादि सब गायब साथ ही एक दूसरी चिट बीच बीच टेबल पर उन्हीं अक्षरों में लिखी रखी है शायद अब आप पहचान गए होंगे कि मैं कौन मैं भी पहचान गया कि आप कौन आप वही है जो होने वाली पत्नी के डर के मारे अपना नाम नहीं लिखे इतना डर क्या है इतना भय क्या है ऐसे भयभीत कहीं जीवन में कोई विकास हो सकता है छोड़ो भय और मेरे देखे जहां प्रेम है वहां भय नहीं होता और जहां भय है वहां प्रेम नहीं होता भय और प्रेम सांस सांस नहीं होते तुम इतने भयभीत हो कि प्रेम क्या खाक होगा तुम प्रेम से भरो कि तिरोहित हो जाए लेकिन तुमने बड़ी होशियारी की मुझे धोखा देना आसान नहीं एक पहलवान ने होटल में अपना कोट टांगा तथा चोरी न चला जाए इस डर से पर्ची भी लगा दी कि कृपया कोट न चुराए मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन जब खाना खाने के बाद लौटे तो देखा कोट गायब था और दूसरी पर्ची वहां रखी थी कृपया पीछा न करें दौड़ में विश्व चैंपियन तुम्हारी पर्चिया काम न आएंगी पर्चियों के उत्तर में दे सकता हूँ एक हिप्पी कट युवक नाई की दुकान पर पहुंचा और उसने मजाक में नाई से पूछा भाई साहब क्या कभी आपने किसी गधे की हजामत बनाई नाई ने संजीदगी से कहा बनाई तो नहीं भैया मगर बैठो कोशिश करके देखता हूँ आज इतना